वह बहुत अनूठा और बेबोझ है ज्यों था त्यों ठहराया हमें इस सूत्र का अर्थ समझाने की अनुकंपा करें आनंद मैत्री यह सूत्र निश्चय ही अनूठा है और बेबोझ इस सूत्र में धर्म का सारा सार आ गया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 एक रेलगाड़ी दिल्ली की तरफ रवाना हुई सरदार बिछित्र सिंह जोर से लघु संख्या लगी थी जाके सरदारी झटके से संडास का दरवाजा खोल दिया झांक के देखा दर्पण ने अपना चेहरा दिखाई पड़ जल्दी से कहा माफ करिए सरदार जी दरवाजा बंद कर दिए मगर लघु संख्या जोर से लगी थी पांच मिनट संभाला दस मिनट संभाला मगर ये स, भीतर जो सरदार घुसा है निकला ही नहीं निकला ही नहीं फिर जाके दरवाजा खटखटाया मगर जवाब भी न दे फिर खोला सरदार मौजूद था का माफ करना सरदार जी फिर बंद कर दिया लेकिन अब संभालना मुश्किल हो गया संयम की भी सीमा तभी कंडक्टर आ गया तो विचित्र सिंह ने कहा कि हथ धो गई एक आदमी अंदर घुसा है सो घंटे भर से निकलते ही नहीं कंडक्टर ने कहा देखो मैं जाता हूं कंडक्टर ने जहां का कंडक्टर भी सरदार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 दोनों के हाथों में भिक्षा पात्र वो जो दुई पैदा हो गई दर्पण से अब अर्चना एक अब छीना झपटी शुरू होगी जब नहीं मिलेगा मांगे से तो छीनो झपटो जबरदस्ती लो इस जबरदस्ती का नाम ही राजनीति है नहीं मिलता मांगे से तो क्या करें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 जब कहने जाते तो बात बिगड़ जाती बनी नहीं पाती हजार बार कही गई और हजार बार बिगड़ गई रविन्द्रनाथ मरण सैया पर थे उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि आप धन्यभागी, आपको तो दुखी नहीं मरना चाहिए क्योंकि रविन्द्रनाथ की आंखों से आंसू झर रहे थे मित्र ने कहा मैं तो सोचता था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 ये हैं दो पाठ अतीत और भविष्य चक्की के दो पाठ इनके बीच पिसे जा रहे हो साबित बचानको लेकिन जब कबीर ने यह पद गाया कि दो पाठन के बीच में साबित बचान को है, तो कबीर के बेटे कमाल ने इसके उत्तर में एक सूत्र लिखा कि चक्की के बीच में कील लगी होती